भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन बुद्ध को विश्वास था और इसके बाद उन्हें साक्षात अनुभव ही प्राप्त हो गया था कि पहला संसार दुख में है सर्वम दुखम दूसरा दुखों का कारण है दुख समुदाय दुख से पीड़ित होकर उसके नाश करने के उपायों को लोग ढूंढा करते हैं अर्थात तीसरा उन्हें विश्वास है कि दुख का नाश होता है दुख निरोध तथा चौथा दुखों के नाश के लिए उपाय भी है दुःख निरोध गामिनी प्रतिपद इन्हीं चार बातों को लोगों को समझाने के लिए तत्व ज्ञान होने पर भी बुद्ध ने अपने शरीर की रक्षा की यही चार आर्य सत्य है इसी उद्देश्य से बुद्ध ने सारनाथ आदि स्थानों में जाकर लोगों को उपदेश दिया विद्वान लोग तथा ज्ञानी पुरुष जिज्ञासुओं को अपने अनुभव का ही उपदेश देते हैं और उसी के दूसरों का भी कल्याण होता है बुद्ध ने भी यही किया उन्होंने स्वयं दुख से व्याकुल होकर उसके नाश के लिए उपायों को ढूंढा था संसार के माया जाल में लोग इस प्रकार फंसे हुए हैं कि शीघ्र यह भी नहीं समझते कि दुख है तथा उसका कारण क्या है अतएव बुद्ध ने अपने अनुभव का उपयोग किया और लोगों को समझाया कि दुख है और उससे सर्वदा के लिए छुटकारा पाने के लिए दुख को उत्पन्न करने वाले कारणों को समझकर उनका नाश करना उचित है एक बात यहाँ ध्यान में रखना आवश्यक है कि बुद्ध को तत्व ज्ञान हो गया उन्हें आत्मा का साक्षात्कार हो गया परंतु आत्मा के साक्षात्कार को जीवन का मुख्य लक्ष्य समझ भी लोगों के कल्याण के लिए तथा उन्हें उचित मार्ग पर ले जाने के लिए बुद्ध ने आत्मा के संबंध में अपने उपदेशों में कुछ भी नहीं कहा उन्हें व्यवहारिक जगत का पूर्ण ज्ञान था और व्यवहारिकता के साथ चलने से ही सर्वसाधारण की भलाई होगी इसका उन्हें पूर्ण विश्वास था यह भी उनके मन में निश्चित था कि कर्तव्य पथ पर चलकर उपासना के द्वारा तपस्या की सहायता से अंतकरण की शुद्धि पहले लोग करें पश्चात आत्मा के संबंध में सभी बातें स्वयं लोग समझ जाएंगे इसलिए बुद्ध ने लोगों को कर्म करने की शिक्षा पहले दी आत्मा यदि तत्वों के संबंध में अर्थात संसार नित्य है या अनित्य आत्मा शरीर से भिन्न है या अभिन्न यह मूर्त है या अमूर्त मृत्यु के बाद आत्मा रहती है या नहीं आदि रहस्य में प्रश्नों के पूछे जाने पर वह स्वयं मौन रहते थे इसका कारण स्पष्ट इस है तभी लोग इतने सूक्ष्म विषय को नहीं समझ सकते फिर उन्हें इस प्रकार का उपदेश देना बेकार है प्रत्युत रहस्यपूर्ण उपदेश देने के से लोग अज्ञता के कारण और भी व्याप्त व्यस्त हो जाएंगे वे उल्टी बातें समझ लेंगे बुद्ध को पक्षपाती कहकर उनके साथ विवाद उपस्थित कर देंगे इन कारणों से बुद्ध ने मौन रहना पसंद किया आरंभ में तो उपासना तथा अन्य तपस्या के उपदेश से ही लाभ हो सकता है अतए बुद्ध ने पहले उन बातों का उपदेश दिया जिनका उन्हें स्वयं अनुभव हुआ था और जो साक्षात लोगों के कल्याण के लिए ही था